प्रश्नोत्तर मणिमाला साधक प्रश्न साधक का कर्तव्य क्या है उत्तर साधक का कर्तव्य है साध्य से प्रेम करना और असाधन का त्याग करना चाह रहित होना साधन है और किसी से कुछ भी चाहना असाधन है प्रश्न साधक अपनी लगन भूख कैसे बढ़ाए उत्तर लगन विचार से बढ़ती है विचार करना चाहिए कि नाशवान पदार्थों के साथ हम कब तक रहेंगे ये वस्तुएं और व्यक्ति हमारे साथ कब तक रहेंगे इसी चाल से साधन चलेगा तो सिद्धि कब होगी अब तक जितने समय में जितना लाभ हुआ है उसी गति से साधन करने पर और कितना समय लगेगा आगे जीवन का क्या भरोसा है आधे आज प्रश्न साधक को विशेष ध्यान किस पर देना चाहिए असाधन को हटाने पर अथवा जब ध्यान आदि साधन करने पर उत्तर असाधन को हटाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए असाधन है नाचमान का संबंध है। जब ध्यान आदि साधन करने से साधक संतोष कर लेता है कि मैंने इतना जब कर लिया इतना ध्यान कर लिया आदि यह संतोष साधक के लिए बाधक होता है प्रश्न सज्जन और साधक में क्या अंतर है जिसमें दैवी संपत्ति के गुण हैं जिसके आचरण और विचार अच्छे हैं वह सज्जन है जिसमें कल्याण की तीव्र उत्कंठा है जिसका परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है वह साधक साधक तो सज्जन होता ही है पर सज्जन साधक नहीं होता सज्जन लौकिक अहंकार वाला होता है और साधक पारमार्थिक अहंकार वाला होता है जो दूसरे मत संप्रदाय आदि की निंदा या खंडन करता है वह सज्जन तो हो सकता है पर साधक नहीं हो सकता प्रश्न ज्ञान मार्ग योग नष्ट होता है कि नहीं उत्तर तो जिस प्राणी में श्रवण मनन निरिथ्यासन ध्यान आदि है उस प्रणाली से चलने वाले ज्ञान योगी के योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है परंतु विवेक की प्रधानता से चलने वाले ज्ञान योगी के योग भ्रष्ट होने की कम संभावना रहती है क्या साधक दृष्टाभाव से भी रहित हो सकता है उत्तर हाँ हो सकता है यदि न हो सके तो दृष्टाभाव स्वतः नष्ट हो जाएगा भागवत में आया है परिपश्यन्न परमेत सर्वतोम्र संशय सब प्रकार से संशय रहित होकर सर्वत्र परमात्मा को भली भांति देखता हुआ उपरां हो जाए उपराम होने से दृष्टा नहीं रहेगा प्रत्युत केवल परमात्मा रह जाएंगे परमात्मा में दृष्टा दृश्य और दर्शन यह त्रिकुटी नहीं है दृश्य होने से दृष्टा होता है दृश्य नहीं तो दृष्टा कैसे परमार्थिक मार्ग पर चलने वाले पर अधिक दुख क्यों आता दुख है? ऐसा नियम नहीं है वास्तव में उन पर अधिक दुख नहीं आता पर सुख की तरफ वृद्धि होने से लोगों को ज़्यादा दुख दिखता है साधक पर दुख का असर नहीं पड़ता अर्थात वह दुखी नहीं होता इसलिए दुखदाई परिस्थिति आने पर भी वह पारमार्थिक मार्ग को छोड़ता नहीं एक संत से किसी ने कहा कि राम जी ने सीता का त्याग करके उनको बहुत दुख दिया तो वे संत बोले कि यह बात सीता जी से पूछो तो पता चले सीता जी दुःख मानती ही नहीं उनकी राम जी पर दोष दृष्टि होती ही नहीं